पातंजल योग प्रदीप ष समन्वय तीन मुख्य तत्व इन प्रश्नों पर विचार करते हुए तीन बातें और उपस्थित होती हैं पहला चेतन तत्व आत्मा पुरुष जीव दुख किसको होता है जिसको दुख होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है यदि उसका दुख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचने का प्रयत्न ही न करता इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्व है जिसका दुख और जड़ता स्वाभाविक धर्म नहीं है वह चेतन तत्व है इस चेतन आत्मा पुरुष के पूर्ण ज्ञान से तीसरा प्रश्न हान सुलझ जाता है अर्थात आत्मा के यथार्थ रूप के साक्षात्कार स्वरूप स्थिति से दुख का नितान्त अभाव हो जाता है दूसरा जड़ तत्व प्रकृति इस चेतन तत्व से भिन्न इसके विपरीत किसी और तत्व के मानने की भी आवश्यकता होती है जिसका धर्म दुख है जहाँ से दुख की उत्पत्ति होती है और जो इस चेतन तत्व से विपरीत धर्म वाला है वह जड़ तत्व है जिसको प्रकृति माया आदि कहते हैं इसके यथार्थ रूप को समझ लेने से पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सुलझ जाते हैं अर्थात दुख इसी जड़ तत्व का स्वाभाविक गुण है न कि आत्मा का जड़ और चेतन तत्व में आसक्ति तथा पूर्ण संयोग ही हेय अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक स्वरूप है और चेतन तथा जड़ तत्व का अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान या अविद्या हे हेतु अर्थात त्याज्य दुःख का कारण है चेतन और जड़ तत्व का विवेकपूर्ण ज्ञान हानोपाय दुख निवृत्ति का मुख्य साधन है तीसरा चेतन तत्व परमात्मा पुरुष विशेष ईश्वर ब्रह्म इन दोनों चेतन और जड़ तत्वों के मानने के साथ एक तीसरे तत्व को भी मानना आवश्यक हो जाता है जो पहले चेतन तत्व के सर्वांश अनुकूल हो और दूसरे जड़ तत्व के विपरीत हो अर्थात जिसमें पूर्ण ज्ञान हो जो सर्वज्ञ हो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हो जिसमें दुख, जड़ता और अज्ञानता का नितांत अभाव हो जहाँ तक आत्मा का पहुँचना आत्मा का अंतिम ध्येय है जो ज्ञान का पूर्ण भंडार हो जहाँ से ज्ञान पाकर आत्मा जड़ चेतन का विवेक प्राप्त कर सके और अविद्या के बंधनों को तोड़कर हेय दुख से सर्वथा मुक्ति पा सके इस तर्क के द्वारा हमें तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है अर्थात यही हान है और हानोपाय भी हो सकता है षड दर्शन इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नों को समझाने के लिए दर्शन शास्त्रों में इन तीनों तत्वों का छोटे छोटे और सरल सूत्रों में युक्ति युक्त वर्णन किया गया है इन दर्शन शास्त्रों में षड छह दर्शन मुख्य है पहला मीमांसा दूसरा वेदांत तीसरा न्याय चौथा वैशेषिक पांचवा सांख्य और छठवां योग ये सर्दर्शन वेदों के उपांग कहलाते हैं वेदों के अंग पहला शिक्षा जिसका उपयोग वैदिक वर्णों स्वरों और मात्राओं के बोध कराने में होता है दूसरा कल्प जो आशलायन आपस्तंभ, बौद्धायन और कालायन कात्यायन आदि ऋषियों के बनाए स्रोत सूत्र गृह सूत्र धर्म सूत्र है जिनमें याग के प्रयोग मंत्रों के विनियोग की विधि है तीसरा व्याकरण जो प्रकृति और प्रलय आदि के उपदेश से पद के स्वरूप और उसके अर्थ का निश्चय करने के लिए उपयोगी है चौथा निरुक्त जो पद विभाग मंत्र का अर्थ और देवता के निरूपण द्वारा एक एक पद के संभावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है पांचवा छंद जो लौकिक और वैदिक पदों की अक्षर संख्या को नियमित करने यति और विराम आदि की व्यवस्था करने में उपयोगी है छठवा ज्योतिष जो यज्ञादि अनुष्ठान के काल विशेष की व्यवस्था करता है ये वेदों के अंग कहलाते हैं अर्थात इनके द्वारा वेद मंत्रों के अर्थों का यथार्थ बोध प्राप्त होता है